महाभारत सभा सभापर्व ष्टीतमोध्याय विदुर का दुर्योधन को फटकारना दुर्योधन उवाच एहि क्षत्र द्रौपदी माने स्व प्रिया भार्सता पांडवाजता पर शीघ्र तत्रस्तु दासी भीरपुण्यशीला दुर्योधन बोला विदुर यहाँ आओ तुम जाकर पांडवों की प्यारी और मनोनुकूल पत्नी द्रौपदी को यहाँ ले आओ वह पापाचारिणी शीघ्र यहाँ आए और मेरे महल में झाड़ू लगाए उसे वही दासियों के साथ रहना होगा विधुवात दुर्व्यम भाषतम से संबुद्धते मंत पास बद्ध प्रपाते तम लंबा लो जाघ्राण मृग को पैसे तिवेलम विदुर बोले ओ मूर्ख तेरे जैसे नीच के मुख से ही ऐसा दुर्वचन निकल सकता है अरे तू कालपास से बंधा हुआ है इसीलिए कुछ समझ नहीं पाता तो ऐसे ऊँचे स्थान पर लटक रहा है जहाँ से गिरकर प्राण जाने में अधिक विलंब नहीं किन्तु तु तुझे इस बात का पता नहीं है तू एक साधारण मृग होकर व्याघ्रों को अत्यंत क्रुद्ध कर रहा है आशी विषा से पूर्ण कोपा पहा माकोपिष्ठाह माँ को, मा को पिष्ठाह मंदात्मन् तेरे सिर पर कोप में भरे हुए महान विषधर सर्प चढ़ आए हैं तो उनका क्रोध न बढ़ा यमलोक में जाने को उद्यत न हो न ही दास तुम आप कृष्णा भव तुमते अनिशिराग ईसा पड़े नास्ते में द्रौपदी कभी दासी नहीं हो सकती क्योंकि राजा युधिष्ठिर जब अपने अपने को हार कर द्रौपदी को दांव पर लगाने का अधिकार खो चुके थे उस दशा में उन्होंने इसे दांव पर रखा है अतः मेरा विश्वास है कि द्रौपदी हारी नहीं गई अयम धत्ते वेद्रिवात्मघाते फलम राजा धितराष्ट्र से पुत्र दूतम हिव राज महाम भयाज मत्तो नबुत्यय अंत कालम जैसे बांस अपने नाश के लिए ही फल धारण करता है उसी प्रकार धितराष्ट्र के पुत्र इस राजा दुर्योधन ने महान भयदायक वैर की सृष्टि के लिए इस जुए के खेल को अपनाया है यह ऐसा मतवाला हो गया है कि मो पर नाच रही है किंतु इसे उसका पता ही नहीं है नुन नहि नहीं परम अभ्या पर उद्विजित न किसी को मनभेदी बात न कहे किसी से कठोर वचन न बोले नीच कर्म के द्वारा शत्रु को वश में करने की चेष्टा न करे जिस बात से दूसरे को उद्वेग हो जो जलन पैदा करने वाली और नरक की प्राप्ति कराने वाली हो वैसी बात मुँह से कभी ना निकाली समुच्चरिवादाश भक्तारे राहत तिरात्र हानि पर नसुम ते पत पंडितो नाव सित पर मुँह से जो कटुवचन रूपी बाण निकलते हैं उनसे आहत हुए मनुष्य रात दिन शोक और चिंता में डूबा रहता है वे दूसरे के मन पर ही आघात करते हैं अतः विद्वान पुरुष को दूसरों के प्रति निष्ठुर वचनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए अजो ये श्रम गलितल अस्त्रे विपन्ने शिसा से भूमौ निचित सस्कोर तदर वरम वैरम्मा कृता पाण्डुपुत्रै कहते हैं एक बकरा कोई शस्त्र निगलने व लगा किंतु जब वह निगला न जा सका तब उसने पृथ्वी पर अपना सिर पटक पटक कर उस शस्त्र को निगल जाने का प्रयत्न किया जिसका परिणाम यह हुआ कि वह भयानक शस्त्र उस बकरे का ही गला काटने वाला हो गया ऐसे प्रकार तुम से वैर न ठानो न किंचिथ प्रवदनेचर वृहमेधिम तपस्वी वेपूर्ण परिपूर्ण भसती हव स्वनरा सद कुंते के पुत्र किसी वनवासी गृहस्थ तपस्वी अथवा विद्वान से ऐसी कड़ी बात कभी नहीं बोलते तुम्हारे जैसे कुत्ते कैसे स्वभाव वाले मनुष्य ही सदा इस तरह दूसरों को भूखा करते हैं द्वारम सुघोरम नरक जीवम न बुद्धते धतराष्ट पुत्र तमन्वे तारो बह कुणाम द्यूतोदुस् धृतराष्ट्र का पुत्र नरक के अत्यंत भयंकर एवं कुटिल द्वार को नहीं देख रहा है दुशासन के साथ कौरवों में से बहुत से लोग दुर्योधन की इस दूत में उसके साथी बन गए मज्जन्त लाभो निशिला प्लवंते मुह्यंत नावों भच मूढ़ो राजा धृतराष्ट्रस् पुत्रो न बेवाच पथ्य रूपा चाहे तुम भी जल में डूब जाए पत्थर तैरने लग जाए तथा नौकाएं भी सदा ही जल में डूब जाए करे परंतु धृतराष्ट्र का यह मूर्ख पुत्र राजा दुर्योधन मेरी हितकर बातें नहीं सुन सकता अंतो नूनम भविता सुदारुण सर्वरो विदास वाच काब्यादा पत्यूपा न सूयन्ते वर्धते लोभ एव यह दुर्योधन निश्चय ही कुरकुल का नाश करने वाला होगा इसके द्वारा अत्यंत भयंकर सर्वनाश का अवसर उपस्थित होगा यह अपने सुहृदों का पांडित्यपूर्ण हितकर वचन भी नहीं सुनता इसका लोभ बढ़ता ही जा रहा है इस श्री महाभारती सभा परवड़ी द्योत परि विदुर्वाक्य छठष्टध्याय इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत युद्ध पर्व में विदुर विदुरवाक्य विषयक छसठवा अध्याय पूरा हुआ